हरिवो भावन बिहारी लाल की जय श्री राधा बिहारी देवजू की जय श्री चैतन्य चरतामृत ग्रंथि की जय श्री निग गौर हरिव श्री गोविंद जय जै गोपाल जय जय गोविंद श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री हरि हरिगोविंद जय जय लाल की जय वंदेहगुरोपल श्री गुर वैष्णवांशं साग्र जा सह गण रघुनाथांतम तम सजीव साद्व सबूत परजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यं श्रीराधापादा सहगणलताी विषाखान्िता आजान लंबितनकदात संकर्तनौ कमलायक्ष विश्वभरौ दुवरौ युगध वंदे जगत्रियण अवतर कृष्णा वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणुत क्लेशनाशा गोविंदा नमो नमः नारायणं नम नारायण नमस्कृत नरम छ नरोत्तम देवी सरस्वती व्या तत जैन वाछाकृष्यपा कर। कर। सिंधुभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम हेश्वरी सनातन प्रभु कर्णांदोराशे हे ऊपुर्गत जनकद हे भक्ति उग्म सुमते रघुनाथ जीव में मते दयान्द्र बोलो सुवन बिहारी लाल की जय परम मंगल श्री चैतन्य चरताम श्रीमंत महाप्रभु की सनातन गोस्वामी जी के ऊपर अपूर्ण कृपा श्रीमंत महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी जी के जैसे कुष्ठ रोग को दूर किया उस कुष्ठ रोग को दूर करने के प्रसंग में हम लोगों को एक उपदेश महाप्रभु ने प्रदान किया और वो उपदेश ये कि वैष्णव और गुरुजनों के देह को हम प्राकृत न माने दीक्षा काल में ही वैष्णव के शरीर के भीतर ही एक अलक्षित चिन्मय शरीर स्पर्श मणि न्याय से उत्पन्न हो जाता है जैसे पारस लोहे को छूता है तो लोहा सोना बन जाता है इसी प्रकार यह देह ही अलक्षित रूप से एक स्वर्ण का देह बन जाता है अरे वो यह हमारा देह ही जो पांच भौतिक देह है ये पांच भौतिक देह ही एक चिन्हमय देह इसके भीतर आ जाता है जो जो भजन करते हैं क्यों तो, तो पांच भौतिकता समाप्त हो जाती है और चिन्हयता आती हुई चली जाती है ध्रुव के शरीर में तो ये स्थिति हुई कि उनका पांच भौतिक देह अपने आप ही चिन्ह में बन गया श्री वैष्णव उनने भी खूब भजन किए हैं श्री गुरजनों ने और गुरजनों ने भी खूब भजन करने के कारण उनके देह भी चिन्मय बन जाते हैं परंतु वे विचार करते हैं कि इस देह के द्वारा अनेक जनों का सेवन हुआ है इसलिए इस देह को छोड़ करके फिर दूसरे देह से चिन्मय पार्षद देह को प्राप्त करके ठाकुर की सेवा में प्रवेश करेंगे इसलिए वे वे त्याग करने का उत्क्रांत सिद्धि का एक लीला करते हैं उत्क्रांत सिद्धि की लीला उनके द्वारा की जाती है इस बहाने शिष्यों को वे वैराग्य की शिक्षा देते हैं और वैराग्य की शिक्षा देते हुए सेवा करने का अवसर भी प्रदान करते परंतु जो महापुरुष हैं उनके महापुरुषों के देह चिन्मय है और उनने भले देह को त्याग किया परंतु उनकी चिन्मयता का विचार करते हुए उनकी समाधि कभी कई बार उनकी शिव ग्रह उनकी भी स्थापना करके शिव ग्रह की भी नित्य पूजा नित्य अर्चना करने का जो विधान है उसको भी शिष्य गण अपनाती है और ये स्थापित करते हैं कि श्री गुरु साक्षात रूप में ही चिन्मय देह से यहाँ विराजमान है और उनके प्राकृत देह ही चिन्मय हो गए हैं अतः प्राकृत देह जैसे ही चिन्मय देह की स्थापना करके श्री गुरुदेव की समाधि में उनके प्रतिमा उनके शिव ग्रह की स्थापना करके शिव ग्रह की भी सेवा की जाती है तो महाप्रभु कह रहे हैं कि सनातन गोस्वामी तुम्हारे प्राकृत देह में वस्तुता तुम्हारा देह प्राकृत नहीं है तुम्हारा देह चिन्मय था es <laughs> ba महाप्रभु अनुभव कर रहे थे पहले जो गंध के लिए दृश्य दृष्टि हो गए सुगंध आ रही है परंतु तो अब वो सुगंध सबके लिए दृष्टि हो गई है यही बोली माने ऐसा बोल करके तारे कैल आलिंगन महाप्रभु ने जिस समय सनातन स्वर्म जी का आलिंगन किया उनकी पूरी खुजली शरीर की वो कंडू रोग दूर हो गया खुजली का रोग दूर हो गया और अंग हाइल स्वर्णिन सब उनका शरीर सोने के समान परम दिव्य हो गया है देख हरदास मने हाइल चमत्कार इस बात को देखकर के श्री हरदास के मन में बड़ा चमत्कार हुआ और प्रभु कहें यही प्रभु के कहिन ए भंगी ये तुम बोल महाराज ये आप की अपूर्व भंगे माह हैं मत लीला है आप इस लीला के माध्यम से सनातन गोस्वामी जी की के, के माध्यम से सब लोगों को ये शिक्षा प्रदान करते हैं ये लीला नहीं करते और ये घटना नहीं घटती तो लोगों को विश्वास नहीं होता कि वैष्णव के देह चिन्मय होते हैं तो इसकी भंगिमा के द्वारा इस लीला के द्वारा आपने सबके हृदय में यह विश्वास उत्पन्न कर दिया कि वैष्णव को दीक्षा मिल चुकी है और दीक्षा मिलने के साथ ही से एक अंतश्चिंत देह उसके भीतर अलक्षित रूप से आ गया है उस देह की एक पृथ्वृति वह श्री गोमो धाम में विराजमान है श्री नुकुंज में नुकुंज में अनेक चित्र हैं अनेक मूर्तियां खोदी हुई हैं वैसी ही एक मूर्ति जो श्री प्रिया जी देना चाहती हैं श्याम सुंदर देना चाहते हैं है। जब हमने दीक्षा ग्रहण की श्री गुरुदेव के श्री चरणानंद में हमने प्रणाम किया तो श्री नुकुंज मंदिर में जो एक मूर्ति हमारी श्री प्रिया जी की अभिलषित विराजमान है कि मैं इस रूप में इस जीव को स्वीकार करूं, उस मूर्ति जैसे एक मूर्ति हमारे भीतर नाम दीक्षा के साथ ही स्थापित हो जाती है जीव की एक उत्कंठा जीव निरंतर निरंतर निकल रही है भगवान की मणि है और कौस्तु मणि से कांति के रूप में किरण के रूप में जीवन निरंतर निकल रहे हैं जैसे एक है सूर्य देवता दूसरा है सूर्य मंडल सूर्य का गोला तीसरा है उस गोले से निकलने वाली किरण और चौथा है जहां किरण पहुंच रही है वो किरण एक चमचमाहट पैदा कर रही है चकाचौथ पैदा कर रही है चौखा चौक के बाद में पांचवी चीज है अंधकार ऐसे ही तत्स्थानी समझ करके ये स्थानीय है भगवान का रूप नहीं है तत्स्थानी समझ करके भगवान हो गए सूर्य भगवान सूर्य स्थानीय हो गए अब भगवान का बैकुंठ धाम उनका परकर उनके जितने भी अवतार हैं श्री नारायण मत्स्य वराह यहां तक के अंतर्यामी अंतर्यामी तक जितने भी स्वरूप हैं वे सारे के सारे अवतार और बैकुंठ के नाम धाम रूप लीला परकर ये चारों के चारों होंगे कैसे जैसे सूर्य मंडल मैंने सूर्य का एक गोला दिखता है ग्रहण के समय तो देख ही सकते हैं हम पूर्ण ग्रहण होता है वो सब तो सूर्य का गोला दिख जाता है तो सूर्य का मंडल तो सूर्य सूर्य का मंडल सूर्य हो गए कृष्ण सूर्य मंडल हो गया उनका नाम नाम रूप लीला परकर और उनके अवतार अवतारों में श्री बैकुंठ नाथ से लेकर के और अंतर्यामी तक ये सब तो हैं स्वांश और जीव जगत है उनका विभिन्नांश हम विभिन्नाश की बात नहीं कर रहे हैं जीव जगत की बात नहीं कर रहे हैं परंतु तो अंतर्या रूप में हृदय में जो भगवान विराजमान है वे है स्वांश हम जीव भगवान के विभिन्न तो हम हो गए विभिन्नांश और भगवान के अवतार हो गए स्वांश उन स्वांशों को ही कहा गया सूर्यमंडल तो सूर्य सूर्यमंडल अब सूर्यमंडल के बाहर किरण निकल रही है जो किरण बाहर निकल रही है वे होगी विभिन्नाश एक था स्वांश सूर्य और सूर्य का मंडल ये तो हो गया अश्वांश और सूर्य मंडल के बाहर जो किरण निकल रही है वो निकल कहलाएंगे विभिन्नाश तो हम जो जीव हैं, वो जीव हो गए विभिन्नाश अब जीव के बाहर जो दृश्यमान जगत दिख रहा है और जीव ने जिस शरीर को ग्रहण किया है जिस शरीर में ममता बुद्धि की है वो शरीर भी वह हो गया कहीं चकाचौंध। जैसे जो सूर्य की चकाचौंध है उस चकाचौंध में लाल पीले धब्बे दिखते हैं आंकड़ करो तो लाल पीले धब्बे दिखते हैं चकाचौंध में भी कहीं धब्बे दिखते हैं वो धब्बे ही क्या हो गए वो धब्बे ही हो गए जीव का देह के प्रति ममता बुद्धि मैं देह या अम्मा इसको कहेंगे हम जीव माया यथा भास हो यथातम इसको आभाष कहेंगे जीव माया या आभास कहेंगे अब इसके बाद में आया अंधकार वो अंधकार भी सूर्य जहां अपना प्रकाश नहीं कर रहा है उस प्रकाशहीनता की जो स्थिति है स्वस्वरूप की प्रकाशहीनता की स्थिति उसको कहा जाएगा त्रिगुण वो दिख रहा है दृश्यमान जल जगत तो एक ही सूर्य पांच रूपों में चार रूपों में और चार रूप में से चौथे रूप के हमने दो रूप कर लिए तो कुल मिलाकर के पांच रूपों में एक सूर्य दिख रहा है सूर्य सूर्य का मंडल तीसरा हुआ सूर्य की किरण चौथा हुआ सूर्य का आभास लाल पीले धब्बे और पांचवा हुआ, हुआ अंधकार प्रकाश का अभाव अंधकार है स्वरूप शक्ति का अभाव जहां है वहां पर होगा अंधकार इसी प्रकार ये ये पांच वस्तु सूर्य हो गए स्वयं श्री कृष्ण नंबर दो सूर्यमंडल वो हो गया उनका नाम नाम रूप लीला पढ़कर और अवतार अवतारों में श्री परमय नारायण से लेकर के अंतर्यामी तक यह सब हो गए स्वांश ये दूसरी होगी तीसरी चीज हुई विभिन्नाश मानी सूर्य मंडल के बाहर निकलने वाले किरण वे किरण हो गई अनंत जीव जो निरंतर निरंतर निकल रही है का अनंत जीव हैं वो अनंत जीव भगवान से अनंत काल से प्रकाशित होते हुए चले जा रहे हैं तो वे किरण निकलेंगे किरण भी सीमित नहीं है ऐसा नहीं है कि किरण जो सीमित ही रहेगी किरण निकलेगी मोक्ष के बाद में फिर भगवान में ही कहीं समाहित हो जाएगी ऐसे अनंत जीव भगवान से प्रकट हो रहे हैं कोई जीव संसार में फसे हुए हैं कोई संसार में नहीं फंसे हुए हैं तो ये हो तीसरी वस्तु सूर्य सूर्य का मंडल सूर्य की किरण अब किरण के बाहर कहीं चकाचो दिख रहा है वो चखाचो हो गया जीव का अभ्यास जीव का माया से बध करके मैं दे हूं यह भ्रम इसको हम कहेंगे अध्यास अध्यास माने वस्तु में वस्तु की भ्रांति वो हो गया अध्यास जीव में वस्तु हो गया जीव उसमें अवस्तु हो गया मैं देह इस देह की भ्रांति हो गई तो आत्मा को देह मान लेना ये जो गलती है इसको हम कहेंगे आभास आभाष कहेंगे जहां अंधकार है अंधकार का मतलब है कि जो स्वरूप शक्ति नहीं है ऐसे संपूर्ण जगत की सारे तत्व त्रिगुण जहां विभिन्न प्रकार से अपने आप को प्रकट कर रहे हैं वे हो गए सृष्टि का काल और जहां त्रिगुणों की साम्य अवस्था है वो हो गई प्रलय का काल तो इस प्रकार एक ही तत्व सब रूप में निरंतर निरंतर विराजमान है श्री किशोरी जो श्री श्याम सुंदर युग सर का किसी जीव की थोड़ी स्थिति भगवान के पुर्ति, पुर्ति देख करके। उस जीव के जो भरो गए हैं ऐसे सात्विक जीवों के लिए वहां निकुंज मंदिर में वैकुंठ में बहुत सारे चित्र बने हुए लग रहे हैं बहुत सारी मूर्तियां बनी हुई लगी हुई है उन मूर्तियों में से जब हम श्री गुरुदेव की शरणागति ग्रहण करते हैं और गुरुदेव जब कृष्ण नाम कान में सुनाते हैं उस समय कृष्ण नाम कान में सुनाने पर जीव जो है उसको ठाकुर वो उन मूर्तियों में से किसी एक मूर्ति जैसा स्वरूप जीव को प्रदान कर देते हैं वही है उसके भीतर अंत तो एक स्वरूप की प्राप्ति पर पता नहीं है कि मुझे ये स्वरूप श्री राधा रानी देना चाहती है श्रीनारायण ये स्वरूप हमको देना चाहते हैं ये उसको अभी पता नहीं मिल तो गया है दीक्षा के साथ दीक्षा काले भक्त करे आत्मस्वरूप पर अभी अभी श्री महाप्रभु के आए हैं इस सिद्धांत को सही काले प्रभु करे ताकि आत्मसन श्री प्रभु उसको अपने शरीर का चिन्ह में एक स्वरूप कहीं प्रदान कर देते हैं पार्षद स्वरूप विशुद्ध सत्वात्मक पार्षद स्वरूप उसको दिखा देते हैं परंतु तो उसको पता नहीं है अब यदि कोई व्यक्ति उसको ये बता दे समझदार व्यक्ति कि भाई तेरे तुझे श्री प्रिया जी ने यह स्वरूप दिया है और यदि उसे अपने धन का पता लग जाए कि ये धन मेरा है तो धन के प्रति मोह भी होगा और धन को प्राप्त करने के लिए प्रयास भी होगा यदि किसी को यह पता ही नहीं है कि मेरा धन कहीं गड़ा हुआ है और वो मुझे मिलेगा, ये उसको जानकारी नहीं है तब तो वो भटकता ही रहेगा मजदूरी करता बोलता रहेगा परंतु यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति सर्वज्ञ व्यक्ति उसको ये बता दे कि अरे तेरा धन है और वहां गड़ा है तो फिर वह उसको प्राप्त करने के लिए मोह भी करेगा और प्रयास भी करेगा ऐसे ही श्री गुरुदेव कोई महापुरुष वे जीव को सिद्ध स्वरूप भी बता देते हैं देते नहीं है सिद्ध स्वरूप बता देते हैं तो दीक्षा तीन प्रकार की होती है एक दीक्षा हुई नाम दीक्षा दूसरी हुई मंत्र दीक्षा और तीसरी हुई स्वरूप दीक्षा नाम दीक्षा को हम कैसे समझेंगे नाम दीक्षा को समझेंगे जैसे लड़का लड़की की आपस में सगाई हो गई एंगेजमेंट है ऐसे ही तू कृष्ण का है ये सगाई हो गई अब भावक पड़ गई यही हो गई मंत्र दीक्षा अब भावक पढ़ के वह ससुराल गई और अपनी संपत्ति को संभाल रही है सेवा का अब अधिकारों से प्राप्त हो गया तो ये हो गई स्वरूप दीक्षा तो ये तीन जो दीक्षाए एक हुआ नाम दीक्षा के द्वारा स्वीकृति मंत्र दीक्षा के द्वारा कहीं निवेदन और स्वरूप दीक्षा के द्वारा समर्पण फिर से कहते हैं स्वीकृति निवेदन और समर्पण ये तीन चीज हो गई नाम दीक्षा के द्वारा स्वीकृति हो गई लड़के लड़की की सगाई हो गई पर धर्म के साथ में संबंध कहीं तय हो गया परंतु अभी संबंध पूरी तरह से हुआ नहीं है तय हो गया जब मंत्र दीक्षा हो गई तो मंत्र दीक्षा के साथ में वैदिक मंत्र का उच्चारण करते हुए जो बीज मंत्र हैं चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है नाम में और स्वाहा नमः इनका प्रयोग करके जहां वैदिक मंत्र के द्वारा जैसे भावर पड़ गए पहले के केवल स्वीकृति थी और अब दान हो गया कि श्री कृष्ण को मैं अपने आप को नमह प्रणाम कर रहा हूं माने अहमता और ममता कृष्ण आय नम कहकर के अहमता और ममता दोनों कृष्ण को समर्पित कर रहा हूं और म का मतलब है ममता और न का तात्पर्य है अहमता तो न माने को न का तात्पर्य ममता और ना म का तात्पर्य है अहमता इन दोनों को मैं समर्पित कर रहा हूं माने ममता और माने अहमता इन दोनों को मैं समर्पित कर रहा हूं जो ममता है वही गार होकर के अहमता में परिणत होती है तो न माने मेरा और माने मैं, तो जो मेरा है वही मैं बन जाता है लोभी का होता है, तो है तो लोभी कहता हाय मैं मर गया तो ममता ही अमता में परिणत हो जाती है तो न माने ममता और अहमता इन दोनों को वह भगवान को जब चतुर्थी विभक्ति द्वारा समर्पित कर देता है तो यह हो गया कहीं निवेदन इसको कहेंगे निवेदन निवेदन का तात्पर्य है कि गलती से मैंने देह और दैहिक को और अपनी आत्मा को अपना मान रखा था परंतु मैं अपना नहीं हूं मैं किसका हूं मैं कृष्ण तुम्हारा हूं तो सहस्त्र सहस्त्र परिवसणों से ताप क्लेशानंद मेरा भक्त हो गया था और मैं देह इंद्रिय अंतकरण इन सबों को अपना मांग रहा था परंतु आज मुझे पता लगा ये देही इंद्रिय अंतकरण मुझे जो प्राप्त हुए हैं ये मेरे लिए नहीं मिले हैं ये आपकी सेवा के लिए आपकी कृपा से मुझे एक उपकरण एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में मिले हैं और अब मैं इन देही इंद्रिय अंतकरण को आपको समर्पित कर रहा हूं इसका मतलब मतलब हुआ निवेदन पर निवेदन करने में अभी सेवा नहीं मिली ठाकुर के रोल में हमारा नाम चढ़ गया उनके रजिस्टर में हमारा नाम चढ़ गया और हमने गलती से जो देह और दही के ऊपर अपना अधिकार मान रखा था वो देह दही के ऊपर अधिकार की अब निवृत्ति हो गई अब जब अधिकार की निवृत्ति हो गई तब तो हमारे एक कर्तव्य बनता है कि ठाकुर के सेवकों के बीच में जब हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है तब हम उनकी सेवा करें तब ठाकुर की वस्तु को ठाकुर की इच्छा के अनुसार ठीक समय पर प्रस्तुत कर देना इसका नाम है समर्पण तो स्वीकृति निवेदन और समर्पण स्वीकृति में ठाकुर को हमने आराध रूप में स्वीकार किया है परंतु तो अभी पक्का नहीं हुआ है नहीं हुए हैं कर्म कांड नहीं हुआ है कर्म कांड के द्वारा दीक्षा विधि के द्वारा वह अब स्थिर हो गया व्यवहार हो गया भावर पड़ गई इसका नाम है निवेदन और निवेदन होने के बाद में फिर समर्पण होगा तो समर्पण को हम कहेंगे जैसे गौना होना निवेदन को हम कहेंगे जैसे भावर पड़ना और आ, नाम दीक्षा उसको हम कहेंगे जैसे स्वीकृति होना तो स्वीकृति भावर और गौना द्वितीय दुरागम ये जैसे ऐसे ही यहाँ पर तीनों वस्तुओं की प्राप्ति होनी चाहिए तो श्री ठाकुर ने श्री राधारणी ने दीक्षा विधि के द्वारा हमारे हृदय में वहां पर जो स्वरूप वे देना चाह रही थी और जिसकी कोई फोटो भी वहां पर बनी हुई है कोई मूर्ति भी में बनी हुई है ऐसी एक मूर्ति हमारे हृदय में भी अलक्षत रूप से स्थापित कर दी और श्री प्रभु यही कह रहे हैं कि दीक्षा काल भक्त पर आत्मसमर्पण दीक्षा काल में भक्त ने जब आत्मसमर्पण किया उसी समय श्री प्रभु ने उसे अपना बना लिया कारका संख्या एक दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसमर्पण दीक्षा काल में ही एक अलक्षित रूप हमारे हृदय में दे दिया गया जब दीक्षा काल में दे दिया गया पर तो हमको पता नहीं है इसलिए उस रूप के प्रति न तो हमारी आसक्ति है और न उसके लिए प्रयास है यदि कोई बता दे कभी तो वो ज्ञान अपने आप हो जाएगा भजन करते करते वो स्वरूप कुछ अपने आप स्फुर्त होने लगेगा अपने आप हो जाएगा और कभी ये है कि थोड़ा सा स्फुर्त हुआ है थोड़ा सा किसी ने बता दिया तो जल्दी से पकड़ में आ जाएगा दोनों चीजों में अंतर है अपने आप भी स्फुर्त हो सकता है इसलिए कहीं स्वरूप दान करने की पद्धति है कहीं नहीं है तो जान नहीं है वहां पर यह कह कहकर के छोड़ दिया गया कि वो अब स्वरूप जो जो भजन करोगे जो भीतर स्वरूप है वो अपने आप स्फुट होगा पर परंतु तो उसमें विलंब हो सकता है इसलिए जल्दी से वस्तु को प्राप्त करने के लिए और उसका तुरंत उपयोग करने, करने के लिए यह है कि उसको हस्तगत करने के लिए साधक को कहीं उसका कोई बोध भी करा दे धन आप है पर तो अपने हाथ में नहीं है तो ऐसे धन का उपयोग नहीं है शास्त्र कहते हैं कि जहां पुस्तक स्थातु तो या विद्या और पर हस्तम गतम ग्य समुत्पन्न न सा विद्या न तद धनम जो विद्या पुस्तक में है और कंठ में नहीं है हृदय में नहीं है ऐसी विद्या किस काम की पुस्तक देखते रहो विद्या। विद्या पुस्तक स्थापित तब तो फिर देखते देख-देख करके पसंद होते रहो। उसका पूरा उपयोग नहीं कर पाओगे, तो कार्यकाल समर्पण में कार्यकाल आने पर न वो विद्या रहेगी न वो धन रहेगा ऐसी स्थिति तो इसलिए कहीं से श्री गुरुदेव के माध्यम से किन्हीं संत के माध्यम से किन्हीं महापुरुष के माध्यम से उस स्वरूप का नेगोशिएशन करके गुरुजी के साथ में कहीं वार्तालाप करके कि मुझे ऐसी स्फूर्ति होती है मुझे मेरी इस सेवा में विशेष रुचि है मुझे कभी अपने स्वरूप में या मेरी रुचि इस कलर में है इस रंग में है तो इस रंग ने कहा वस्त इस रंग की जो आ, ये विशेष सेवा तो नाम रूप वय वेश संबंध युद्ध आज्ञा सेवा पर आकाशा इन सब को भी कहीं गुरुजी के साथ में बैठ करके यदि कोई थोड़ा सा बता दे तो उस स्वरूप में ममता भी हो जाएगी और उसको पकड़ने का प्रयास करने का प्रयास में अधिक तीव्र हो जाएगा क्योंकि अपना एक लक्ष्य बिल्कुल स्थापित हो जाएगा अपना जो गोल है वो स्थापित हो जाएगा मोटिव स्थापित हो जाएगा कि मुझे यहां पहुंचना है तो जब तक डेस्टिनेशन पूरी स्थापित नहीं है तब तक फिर चल रहे हैं तो कहीं रोडवे में भटक भी सकते हैं इसलिए तीनों जो दीक्षाएं वो तीनों दीक्षाएं प्राप्त हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात है श्रीमद महाप्रभु यही कह रहे हैं कि सनातन तुम्हारा स्वरूप तो चिन्हय स्वरूप है जो जो भजन किया जाएगा प्राकृतता समाप्त होती हुई चली जाएगी और अप्राकृतता कहीं प्रकट होती हुई चली जाएगी जब अप्राकृतता प्रकट हो जाएगी तो जो निरंतर भजन करते हैं उनके शरीर में अप्राकृतता अपने आप आ जाती है अप्राकृतता बाहर भी प्रकट हो जाने लगती है ऐसे सभी व्यक्ति को ध्रुव की तरह से फिर शरीर त्याग करने की आवश्यकता तो नहीं होती है और वो ही शरीर चिन्ह होकर के उनकाल नीला में प्रवेश कर जाता है और ऐसे बहुत सारे दृष्टांत देखने में आए कि कहा तो व्हील चेयर के ऊपर चल रहे हैं और वो ही कूद कूद करके नाचने लग जाए संकीर्तन किसी को डलिया में ले जाया जा रहा है उठ नहीं सकते हैं डलिया में रख करके उनको ले जाया जा रहा है और कीर्तन जब होता है या विशेष अवसर कोई मंगल का उत्पन्न होता है उस मंगल के विशेष अवसर में कूद कूद करके वही नाचने लगते हैं वही महापुरुष तो इससे पता लगता है कि उनका कहां लग गया सारा रोग समाप्त हो जाए तो उनका जो चिन्मय शरीर है वो चिन्मय शरीर है इस बात का प्रमाण मिल जाता है वो प्रमाणित हो जाता है सनातन गोस्वाम जी का शरीर भी चिन्मय है और उस उनका शरीर चिन्मय हो गया है इसी बात को कहीं स्थायी रखने के लिए उनके शिव ग्रह उनकी समाधि इनकी भी कहीं स्थापना की जा सकती है और ऐसी स्थिति में हर एक की समाधि बनाने की जरूरत नहीं है जो इतने महापुरुष हो गई है जिनमें चिन्मयता उत्पन्न हो गई है ऐसे चिन्मय स्वरूप को ही कहीं सामने देखा जा सकता है तो देख हरदास हरिदास मने हरिण हाँ चमत्कार श्री सनातन गोस्वामी का जो भीतर का जो स्वरूप है स्वरूप सो स्वर्ण जैसा स्वरूप वो जब बाहर प्रकट हो गया तो श्री हरदास को परम परम चमत्कार की प्राप्ति हुई और प्रभु से ये कह रहे हैं कि महाराज ये आपकी एक लीला ही है सनातन गोस्वामी तो दीनता में अपने आप को अपराधी समझते हुए इस कंडू रोग से खुजली के रोग से अपने आप को छपाने का प्रयास कर रहे थे परंतु आपने इस लीला के माध्यम से सनातन गोस्वामी का स्वरूप चिन्मय है इस बात को प्रकट कर दिया तुमने ही पहले झारखंड में जो रोग युक्त पानी था विषैला पानी था उसको श्री सनातन गोस्वामी को पिलाया उसमें स्नान कराया और उसके कारण इनमें खुजली उत्पन्न कराई फिर इनकी परीक्षा की और परीक्षा करके गर्मी में भी तपती हुई बालू में भी आ रहे हैं और सनातन गोस्वामी मन ही मन में कितने व्याकुल हो रहे हैं कि हाय मुझ पे अपराध बन रहा है महाप्रभु नहीं मान रहे हैं मुझे वाल वाल आलिंगन करते हैं ऐसा नहीं करें तो कंडी परीक्षा करनातन पहले रोग उत्पन्न किया फिर सनातन की परीक्षा की और इस लीला भर्णिमा के द्वारा अब तुमने सनातन गोस्वामी का शरीर चिन्मय था और ये जो रोग दिए गए ये उन गुरुजनों में कहीं भक्ति की दीनता और व्याकुलता उत्पन्न करने के लिए प्रकट हो रही है ऐसी व्याकुलता जिसमें मृत्यु की भी वे कामना करने लगते हैं सनातन गोस्वामी जी भी रथ के पहिए के नीचे अपने शरीर का त्याग करने की कामना करने लगते हैं ऐसी दीनता उनमें उत्पन्न कर देते हैं तो ये आपकी नीला भंग मा ही है दोहा आलंगे प्रभु गेलाजालय दोनों का आलिंगन करके सनातन गोस्वामी का और श्री हरदास ठाकुर का महाप्रभु ने आलिंगन और आलिंगन करके महाप्रभु में आ गए प्रभु के गुणों का दोनों उस समय गायन कर रहे हैं इस प्रकार श्री सनातन प्रभु के पास में जगन्नाथपुरी में ही रहे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की गुण गाथा का गायन करते हुए विराजमान है दोल यात्रा देखे प्रभु तारे विदाई देला इसके पश्चात श्रीमद महाप्रभु ने सनातन गोस्वाम को दोल यात्रा देखने के बाद में फिर विदा किया माने चैत्र की पूर्णिमा जो है वो चैत्र की पूर्णिमा चैत्र के एकादशी उस दिन जो दोल यात्रा है उस दोल यात्रा का दर्शन करा करके महाप्रभु ने विदा किया वृंदावन ने ये कर सब सिखाई ला वृंदावन में जाकर के तुम ये ये करना क्या क्या करना है कि मैंने लुप्त तीर्थों का उद्धार करना है भजन की जो पद्धति है उसको प्रकट करना है साधकों का कैसा व्यवहार होना चाहिए उस व्यवहार के लिए जो स्मृति है वैष्णव स्मृति उनकी रचना करनी है श्री श्रीमद् भागवत के ऊपर वैष्णव तो टीका करके भागवत का सार जगत के सामने प्रकट करना है और पांचवा काम कंथा करंगा धारने वाले जितने भी मेरे भक्त आए उन सबों का ठेका तुमने ले लिया है उनका भजन कराने का सनातन गोस्वामी जी स्वरूप गोस्वामी जी ठेका बैठे हैं जो भी विरक्त होकर के आएगा उन सबका पालन करने का और उनको भजन में लगाने का ठेका सनातन गोस्वामी जी का है बड़े गुसाई जी का तो ये पांच छह जो कार्य थे उन कार्यों को अच्छी तरह से सखा दिया ये काले विदा हेला प्रभु चौदह दशा ना वर्णन जिस समय श्री सनातन गोस्वामी जी महाप्रभु से विदा ले रहे हैं उस समय महाप्रभु की कैसी विकल दशा और सनातन गोस्वामी जी की कैसी विकल दशा उस वियोग का वर्णन नहीं किया जा सकता अपेक्षा जो वियोग उपस्थित होने वाला क्षण है वो ज्यादा पीड़ा देने वाला होता है प्रोषक पत्रिका की अपेक्षा प्रसत पत्रिका उसकी जो दशा है वह अधिक मार्मिक होती है तो प्रोषित पत्रिका उसका ग्रह उतना मार्मिक नहीं है जिस समय बिछोड़न हो रहा है उस समय का प्रवसक पति का जो स्वरूप है वो ज्यादा भावक होता है ज्यादा हृदय को छूने वाला मार्मिक होता है तो श्री दोनों जनों की महाप्रभु की भी और सनातन गोस्वामी जी की भी जो वियोग दशा है उसका वर्णन नहीं किया जा सके श्री महाप्रभु जिस वन पथ से गए थे सनातन गोस्वामी जी ने उस समय पूछा श्री बलभद्र आचार्य के साथ में बलभद्र आचार्य उस समय आए थे महाप्रभु के साथ में वृंदावन यात्रा में अकेले जब महाप्रभु आए तो उनसे बलभद्र भट्टाचार्य से ये पूछ रहे हैं कौन कौन से रास्ते से गए कौन सा गांव पड़ेगा फिर वहां के बाद में आगे चलेंगे कौन सा रास्ता है तो सारे रास्ते को उन्होंने जान लिया और उसी रास्ते से श्रीमंत महाप्रभु की लीला स्थली का दर्शन करने का इनके हृदय में बड़ा उल्लास है इसलिए उसी रास्ते से झारखंड के रास्ते से ही श्रीमंत महाप्रभु उस समय जो पधारे थे सनातन मुस्लिम जी ने वो ही रास्ता पकड़ा फिर से महाप्रभु भक्तगण सभारे मिलिया तो ये पते ये ग्राम नदी शैल यहा यही मिला कौन सा रास्ता था कौन सा गांव पड़ा कौन सा पर्वत पड़ा कौन सी नदी पड़ी इन सब को बलभद्र भट्टाचार्य के साथ में सनातन गोस्वामी जी ने अपनी डायरी में चर्चा में लिख लिया उसी रास्ते से चले वृंदावन आए महाप्रभु के भक्तगण ये सब यथा योग्य श्री सनातन गोस्वामी से मिलने के लिए आए सनातन गोस्वामी जिस समय चले उस समय सब मिलने के लिए आए और से पथे सनातन चले से स्थान देखिया जहां रास्ते में पहुंचते हैं महाप्रभु ने जिन जिन के ऊपर कृपा की जिन्होंने देखा था वे भी सब महाप्रभु के चरित्र का रास्ते में भी वर्णन करते जाए अमुक अमुक स्थान के जो स्थानीय जन है वे श्रीमद महाप्रभु के गुणों का गायन करते हुए चले श्री प्रभु ने जो जो लीला जिस जिस स्थान में की ता देख प्रेमावेश होए सनातन श्री सनातन उनका दर्शन करके प्रेम में आविष्ट हो जाते हैं कई मते सनातन इस तरह से सनातन गोस्वामी श्री वृंदावन में आ गए बोल धाम की जय चलते चलते वृंदावन में आ गए वृंदा मध्य राधा रानी उनका जो वन है उसका नाम हुआ वृंदावन राज रानी का एक नाम है वृंदा अथवा वृंदा वृंदावन की जो रक्षका होकर के विराजमान हैं उनका नाम है वृंदावन की मालिनी होकर के जो विराजमान हैं उनका नाम है वृंदा शिव वृंदा देवी वे मालिनी होकर के यहां के विराजमान हैं उनके द्वारा पालित ये बन है इसलिए इसका नाम वृंदावन हुआ अथवा वृंद वृंद का तात्पर्य है असुर वृंद भजन से विरोधी जो वस्तुएं हैं उन भजन से विरोधी वस्तुओं को वृंद कहा गया वृंद शब्द अनेक अनेक बार खाली वृंद शब्द का प्रयोग अनेक अनेक बार असुरों के लिए होता है वृंद माने असुर वृंद उनका अवन माने भक्ति विरोधी वस्तुओं का जहां पर पालन नहीं होता और भक्ति विरोधी वस्तुओं का जहां अपने आप ही नाश धाम के प्रभाव से जहां पर नाश हो जाता है उसका नाम हुआ वृंदावन तो वृंद माने असुर वृंद या भक्ति विरोधी वृंद उनका अवन उनका जहां पर अवन माने रक्षण न हो उसका नाम है वृंदावन अथवा वृंद माने भक्त जन जो भक्तजन है उन भक्तजनों का अवन माने जो रक्षा करने वाला होकर के विराजमान और भक्तजनों को प्रीति की प्रेम की जो शिक्षा प्रदान करे उस धाम का नाम है वृंदावन अथवा वृंदा नाम करके जो कोई परम पति शास्त्रों में पद्म पुराण इत्यादि में वर्णन की गई जालंधर पत्नी उन्होंने जो वर्णाश्रम धर्म का पालन किया पातिवृत्त धर्म का पालन किया उस पातिवृत्त धर्म का भी परम फल क्या है पातिवृत्त धर्म का परम फल है श्री नारायण की सेवा पतिम्रता के आगे कोई वस्तु तो छिप नहीं सकती है पतिम्रता के आगे कोई छल नहीं चल सकता है तो यदि विष्णु भी यदि वेश बदल करके जालंधर का वेश धारण करके श्री वृंदा के पास में आए वृंदा जी तुरंत पहचान गई कि ये विष्णु हैं। वेश बदल करके मेरे पति का वेश धारण करके आए हैं और इनके लिए कोई कठिन नहीं है विष्णु तो सर्वव्यापक होकर के विराजमान हैं, सबके आश्रय है और मैंने जो पात्रवृत्ति पालन किया उस पात्र वृत्ति का भी परम फल क्या है परम फल विष्णु सेवा ही है यदि विष्णु कहीं मेरे माध्यम से सेवा करके जगत की कोई लीला करना चाहते हैं जगत संरक्षण की लीला तो श्री प्रभु की इच्छा में मुझे दासी का ये कर्तव्य है कि मैं प्रभु की इच्छा में सहयोगी हूं प्रभु की उस लीला में मैं सहयोगी हूं अतः कहीं भ्रमित होकर के नहीं बल्कि वर्णाश्रम धर्म का परम फल श्री नारायण की सेवा ही है ये जो परम सिद्धांत है सर्वोत्तम सिद्धांत के एक सांक्षोगाभिया स्वधर्म परमनिष्ठया जन्मलाभ पर तुमसान अंत नारायण स्मृति संपूर्ण शास्त्रों का परम फल वह श्री नारायण की सेवा ही है इसलिए पात्रवृत्ति अपने आप में कोई धर्म नहीं है वह तो श्री जीव के द्वारा ईश्वर की सेवा करने का एक माध्यम मात्र है एक उदाहरण मात्र है वह अपने आप में परम फल नहीं है क्योंकि पात्रवृत्ति पालन करना यह देह का धर्म है जबकि नारायण की सेवा करना यह आत्मा का धर्म है तो जैव धर्म देह धर्म की अपेक्षा कहीं अधिक श्रेष्ठ है इसलिए श्री वृंदा जी ने यह अनुभव किया कि मुझे मेरे धर्म का परम फल प्राप्त हो रहा है और आज श्री नारायण की सेवा जिसके लिए मैं वर्णाश्रम धर्म का देह धर्म का पालन कर रही हूं तो देह धर्म उस देह धर्म का दे वर्णन जो वर्णन जब किसी का कल्याण करता है तो हम शुजी कह रही है परंतु तो हम भी ये कहेंगे कि हम भी उसका पूरा वर्णन वहां वस्तु की व्याप्ता साधक की अनुमता बुद्धि क्षमता की भी बुद्धि और मन इन साधनों में भी क्षमता की अपूर्णता इन तीनों की दृष्टि से कह दिया गया कि वो ब्रह्म अनिर्वचनीय है अनिर्वचनी का तात्पर्य है ब्रह्म बहुत व्यापक है हमारे पास में जो साधन है वे सीमित हैं और बड़े साधन चाहिए और इन साधनों में भी जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य बहुत सीमित है वाणी की सामर्थ्य भी बहुत सीमित है तो इन तीन दृष्टियों की दृष्टि से ब्रह्म के विषय में कह दिया गया नीति नीति यह तो वाचो निवर्तन थे अपराप मनसास हैं तो ऐसा विचार करते हुए श्री वृंदावन उसमें श्री रूप गोस्वामी जी इससे श्री सनातन गोस्वामी जी यही वन पथे उसी वन से ए मते सनातन वृंदावन आईला श्री सनातन गोस्वामी वृंदावन आए पाछे रूप गोस्वाई आसे ताहरे मिलला श्री रूप गोस्वामी जी इनके साथ में नहीं आए बहुत बाद में रूप गोस्वामी जी ताहरे मिलला बहुत बाद में मिलने के लिए इनके पास में आए ये पहले वृंदावन में आ गए फिर रूप गोस्वामी जी बहुत बाद में फिर वृंदावन आए क्योंकि गौरी ये अर्थ छीलता अनाय सनातन गोस्वामी जी एक बार घर की व्यवस्था करने के लिए गए राम के लिए। और वहां पर सनातन रूप इनके पास में बहुत संपत्ति थी तो उस संपत्ति का जो धन था उसको वहां से लाए लाकर के कुटुंब ब्राह्मण देवालय इन सबों में उस धन को मी जी ने बांट दिया कुटुंब में भी उन्होंने तो एक गौरव हो गोस्वामी जी एक वर्ष बाद बनना बनाई सनातन गोस्वामी जी पहले आ गए एक वर्ष बाद गुरु गोस्वामी जी आए और एक वर्ष के बीच में इन्होंने कुटुंब में उस धन का विभाजन किया तो कुछ कुटुंब में बांटा जो धन बच गया उसको इन्होंने फिर ब्राह्मण देवालय इनको बांट दिया और इनको बांटने के बाद में फिर सब मन कथा गोसाइन कौर निवेदन निश्चिंत हीघ्र आए ना वृंदावन उस समय अपनी सारी मन की जो कथा थी उसको श्री सनातन गोस्वामी जी उनसे इन्होंने कहा और निश्चिंत होकर के वृंदावन में आए संस की एक रीति भी है कि उसमें जब तक माता से या पत्नी से अनुमति नहीं मिलती है तब तक संन्यास की एक विधि है कि उसमें माता या पत्नी इन दोनों में से किसी की एक अनुमति मिलना वो भी आवश्यक है ये विधि संन्यास में शौच संन्यास में ये विधि है श्रीमद महाप्रभु ने शचि देवी को क्या माने उनको बदला है उनके दिमाग को बदला बोली मां तू मुझसे कितना प्रेम करती है बोल बहुत बहुत प्रेम करती हूं। बोले बहुत कितना? बोले बहुत करती कितना बेटा ये कोई पूछने की बात है क्या बोले अच्छा मेरा कल्याण चाहती है कि नहीं बोले कल्याण तो चाहती हूं बोल यदि मैं कोई कल्याण के लिए कोई कार्य करूं तो तुम मुझे अनुमति देगी कि नहीं और मुंह से कहला दिया हा और धीरे से कहा कि जैसे विश्व रूप ने सन्यास लिया इसी प्रकार मैं भी अपने जीवन का कल्याण करना चाहती हूं मा तू तो मेरा सदा हित करने वाली है तू क्या मेरा कल्याण नहीं करेगी क्या मुझे इस बात में तू बाधा डालेगी क्या बाधा तो तु तुझे नहीं डालनी चाहिए तूने अभी अभी कहा मैं बाधा नहीं डालूंगी तेरा सब तरह से कल्याण करूंगी तो मुझे मैं भी कृष्ण भजन करना चाहता हूं और सची मां हाँ, हाँ करती जा महाप्रभु इनका ऐसा बिल्कुल माइंड वाश करते चले जा रहे हैं कि कुछ कह नहीं पाए तो इस तरह से बड़ी चतुराई से हां वो कहलवा लिया और अनुमति ले ली शिवन महाप्रभु तो ये रस की रीति रही कई बार रसकों ने बड़ा छल करके भी ये अनुमति प्राप्त की तो किसी तरह से ये प्रकार जो परमार्थ है उसको प्राप्त करने के लिए को कोई कोई अनुमति लेनी ही रहनी चाहिए श्री बल्लभाचार्य चरण उनके प्रसंग में ये आता है कि ये सन्यास ग्रहण करने के लिए श्री उनकी 20 ला था तो फिर अब निश्चि हो गए पर आज की सारी व्यवस्था तो ला देंगे फिर शिव वृंदारन